गीता तत्व चिंतन तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सुख दुख से उपरामता छप्पनवें श्लोक में स्थिर बुद्धि होने का उपाय सुख दुख से उपरामता को प्राप्त होना बताया है स्थित प्रज्ञा बाहर से कैसा दिखता है दुख आने पर न तो वह विचलित होता दिखाई देता है न सुख आने पर उसके प्रति स्प्रियावान स्थिर बुद्धि संतों के जीवन में दुख नहीं आता ऐसी बात नहीं अनेकों के मन में यह गलत धारणा रहती है कि महात्माओं पर दुख का आक्रमण नहीं होता वस्तुतः दुख जैसे संसारी व्यक्ति के जीवन में आते हैं उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के भी पर स्थित प्रज्ञ इन दुखों से उद्वेलित नहीं होता वह ईश्वर को दोष देते हुए ऐसा नहीं कहता मैं जब तुम्हारी इतनी उपासना करता हूँ तो दुख क्यों ला दिए वह दुखों को दूर करने की भी प्रार्थना ईश्वर से नहीं करता वह तो प्रारब्ध समझकर दुखों का भोग अविचलित बुद्धि से करता है इसी प्रकार सुख के प्रति उसके मन में लालसा नहीं होती कि यह सुख मुझे मिलना चाहिए अथवा यह कि यह सुख मुझे छोड़ कर जाए वह सुख को पकड़ रखना नहीं चाहता ज्ञानी के लिए सुख दुख विवर्त है उसके लिए अपना आत्म स्वरूप ही सत्य है बाकी सब मिथ्या सुख दुख उसके लिए अज्ञान का ही पर्याय है योगी के लिए सुख दुख प्रकृति के परिणाम है प्रकृति त्रिगुणात्मिका है उसमें कभी सत्वगुण की प्रधानता होती है तो कभी रजोगुण की और कभी तमोगुण की सत्वगुण के प्रधान होने पर चित्त में सुख का स्फुरन होता है और जब रजोगुण प्रधान होता है तो दुख आता है तमोगुण की प्रधानता मोह और आलस्य को जन्म देती है इस तरह योगी सुख दुख को प्रकृति के कार्य मानता है तथा गुणा गुणेशु वर्तन्त तत्मत्वान सद्य थे गुण ही गुणों में बरतन बरत रहे हैं ऐसा समझकर सुखों के प्रति न तो आसक्त होता है न दुखों से खिन्नता का बोध करता है कर्मी सुख दुख को प्रारब्ध का फल मानकर अविचलित बुद्धि से उनका भोग करता है भक्त सुख दुख को ईश्वर का अनुग्रह मानता है उसके लिए यदि सुख प्रभु की कृपा है तो दुख भी वह मानता है कि मुझे शुद्ध करने के लिए मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु मेरे जीवन में दुख भेजते हैं तो इनमें से जो भी दृष्टि रखी जाए उसके फलस्वरूप सुख दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाते वीतराग भय क्रोध की व्याख्या वीतराग भय क्रोध के द्वारा वह सूत्र बताया गया जिससे दुख का उद्वेग और सुख की स्पृहा मिटाई जा सकती है कह तो दिया कि दुखों में उद्विग्नबत् हो और सुखों में स्पृहवानबद्ध बनो पर यह सलेह कैसे आसक्ति भय और क्रोध के त्याग से आसक्ति छोड़ोगे तो सुख की स्पृहा मिटेगी और भय और क्रोध छोड़ोगे तो दुख का उद्वेग दूर होगा सुख के साथ आसक्ति चलती है और दुख के साथ भय और क्रोध चलता है इसलिए आसक्ति भय और क्रोध का त्याग कर उद्वेग और स्प्रिया से मुक्त हो जाओ यही स्थित प्रज्ञ मुनि के लक्षण हैं अब सत्तावन सत्तावनवे श्लोक में यह बताया गया कि आसक्ति भय और क्रोध की भावना को कैसे दूर किया जाए उपाय है बुद्धि का समत्व समता की कसौटी है सर्वत्र अनभिस्नेह कहीं पर आसक्त न होना किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष में मन को चिपकने न देना ऐसा व्यक्ति ही यथार्थ में उदासीन होता है जो कहीं पर आसक्त है वह पक्षपात कर सकता है पर स्थित प्रज्ञ निष्पक्ष होता है जीवन में शुभ या अशुभ कुछ भी आए न तो वह शुभ का अभिनंदन करता है न अशुभ का द्वेष सम्मान मिलने से न तो फूलता है न अपमान मिलने से संकुचित होता है ऐसी स्थित प्रज्ञता बुद्धि के समत्व से प्राप्त होती है उपर्युक्त दो श्लोकों में अंतर यह है कि छप्पनवे श्लोक में सुख दुख के प्रति स्प्रेहा और उद्वेग से मुक्ति पर जोर दिया गया जबकि सत्तावनवे श्लोक में शुभ अशुभ कुछ भी प्राप्त होने पर बुद्ध के समत्व पर वैसे शुभ अशुभ सुख और दुख को जन्म देते हैं शुभ अशुभ कारण है और सुख दुख कार्य एक में कार्य के प्रति लगाव विरक्ति से दूर रहने का उपदेश दिया गया तो दूसरे में कारण से उदासीन रहने की सीख दी गई इसे जो समझें कोई हमें मानपत्र देना चाहता है मानपत्र मिलने की बात जब मुझे मालूम पड़ी तो वह मेरे लिए शुभ कर्म है उस समय मुझे सुख का अनुभव तो होता है पर सुख साकार तब होता है जिस क्षण मुझे मानपत्र देने की क्रिया संपन्न होती है जिस समय मुझे विदित हुआ कि मुझे मानपत्र दिया जाएगा उस समय यदि मैंने अपनी वृत्ति उदासीन रखी तो बाद में मानपत्र दिए जाने के काल में जिस सुख की अनुभूति होगी उसके प्रति मेरी कोई रिहा नहीं रहेगी यदि बीच में किसी कारणवश मानपत्र मुझे नहीं मिला तो मुझे दुख नहीं होगा पर यदि मानपत्र मिलेगा या सुनने के काल में मैं उदासीन न रहूं और उसके सुख रूप रस का स्वाद लूं, तो मानपत्र नहीं मिलने पर मुझे दुख का भोग करना पड़ेगा अत छप्पनवे श्लोक में कहा कि सुख दुख में रिहा या विरक्ति का अनुभव न करो और में मैं यह बताया कि शुभ और अशुभ के प्रति ही तुम उदासीन हो जाओ दृश्य शुभ के प्रति अभिनंदन और अशुभ के प्रति द्वेष की बुद्धि समाप्त हो जाए